ओम नमो भगवते वासुदेवा ततो नित्यं भागवता स्कंद श्लोक संख्या एक यद मुद्दों तो शुणुताश्नासार रीक्षिता यदोज महा मु तद विदुताश्नासार को स्वामी ने उत्तर दिया राजा गोस्वामी जाने पर या जो महामुनि वही बात तुमको अवचर मैं बताऊंगा सुनता कृपया सुने राजा द्वारा प्रश्न सवाल अनुसारता के अनुसार द्वारा की अनुवाद और तात्पर्य ने बताया अब मैं तुम्हें वे सारे जिन्हें राजा के जाने पर, ने उनसे कहा था उन्हें ध्यान पूर्वक प्रत्येक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उद्धरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों को पुष्टि होती है यहां तक की न्यायालय में भी यह विधि अपनाई जाती है सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई पूर्ववर्ती से साक्ष्य प्रस्तुत करता यह कही जाती है। और अधिकारी इधर उधर के तर्क न देकर इसका पालन करते हैं। ईश्वरा परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहविंद हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा किए क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ इस प्रकार भागवत के के द्वितीय अंतर्गत सभी प्रश्नों का का उत्तर है। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण ओम्ञान मिलित्रेन महा श्रीचैतन्यमोतले स्वयं वंदेहुरव कृष्ण साधूता देवम् श्री राधा कृष्ण राधापादान सह गण लिता हे कृष्ण कुणा सिंधु गर्ण गोपेशन गौरा दृंदवेशुसुतेणमा वचा नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन प्रभो नि श्रीवासिगौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण सुत तद्वो सुत को सामने बताया आपने तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा प्रेक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महर्षि ने उनसे कहा था उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो अरे कृष्ण तो ये जो श्लोक है दूसरे स्कंध का आखिर श्लोक है से पहले गोस्वामी ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं है याद दिला रहे हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत के अध्याय में कहा था कि अभी हमने सृष्टि आदि का वर्णन आपसे सुना है लेकिन आप फिर से हमें वर्णन कीजिए कि क्या मैथे मुणि और विदुर के बीच में क्या संवाद हुआ था तो इस सावधान कर रहे हैं शवनक आदि ऋषि को बहुत विस्तृत रूप से उन दोनों का जो संवाद है उसका वर्णन करूंगा तो लेकिन आप सुनता बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए तो इससे हमें पता चलता है कि जो श्रीमद भागवतम है वो कई सर्वसाधारण वस्तु नहीं जैसे है जैसे शास्त्र कहते हैं कि हमें किसी से प्रेम हो रहा है तो उसका एक लक्षण है। हम किसी से आसक्त हो रहे हैं उसका लक्षण है तो कहा करते थे अटेंशन इज द सीड ऑफ लव कि जब अटैक्टिव हो जाते हैं किसी के प्रति तो उससे समझना चाहिए है कि वास्तव में ये प्रेम या आसक्ति की शुरुआत है तो उसी प्रकार से हम यदि श्रीमद भागवतम के प्रति अटेंटिव हो रहे हैं श्रवण के प्रति अटेंटिव हो रहे हैं तो उससे हमें पता चलता है कि सही में हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं तो इसलिए शुक्रदेव गोस्वामी या शुद्ध गोस्वामी उन ऋषियों को कह रहे हैं शून्यता सुनोता मतलब ध्यान प्रभु सुनो तो ध्यान कई सालों में हमारा लगता रहता है तो प्रभु बाद ने हमें निमग्न होने के लिए कई सारी चीजें दी हैं तो लेकिन सबसे जो पावरफुल चीज है वो है कृष्ण की जो महिमा है उसके बारे में सुनना इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखते हैं भागवत शास्त्र मर्मा नव विदा भक्ति धर्म सदाई सुन वो कहते हैं कि भागवत शास्त्र मर्म यदि है तो वो क्या है नव विदा भक्ति धर्म भागवत का जो सार है वह है भगवान है के प्रति नव विदा भक्ति व्यक्ति को करना तो इसी चीज को प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को कहते हैं जब इतने लंबे समय के बाद स्कूल से वापस तो पूछा कि क्या क्या आप सबसे बेस्ट चीज आए कहा श्रवनम की विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आंदनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम की मैं यह नवदा भक्ति से का हूं पिता विष्णु भक्ति है, इस सबसे उत्तम है, जिसको मैंने सीखा है और इसी को ने कहा कि इस भगवत भक्ति के जो नवदा विधि है उसका व्यक्ति को सुसेवन करना चाहिए तो उन्होंने केवल सेवा ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने कहा कि सुसेवन तो इसलिए भागवतम भागवत कितने सारी श्रवन करने वस्तु हैं श्रवन करने ग्रंथ है या कई सारे आचार्यों के ग्रंथ लेकिन इनमें श्रवण किसी के लिए कहा है तो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं तू गुण लीलाय शब्दाना श्रोत स्पर्श की अर्थात भगवान के जो नाम है रूप है गुण है लीला है इनका श्रवण से स्पर्श होना जाना हो जाना चाहिए कानों का स्पर्श किससे होना चाहिए भगवान के जो नाम गुण लीला है इनसे कानों का स्पर्श हो जाना चाहिए और यही वास्तव में श्रवण के लिए परम वस्तु है इसी को जीव गोस्वी कहते हैं तथा श्रवणे भागवत श्रवणंतु परम श्रेष्ठ तथा मतलब बहुत सारे ग्रंथ हो सकते हैं अनंत ग्रंथों की रचना की है या बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंट्री बुक्स है लेकिन उनमें भी तथा है श्री भागवत भागवत को श्रवण करना ही परम श्रेष्ठ है और इसी कारण से क्यों भागवतम को श्रवण करना परम श्रेष्ठ है क्योंकि भागवतम के जो शब्द है भागवतम में है जो भगवान की महिमा का वर्णन किया है वो सबसे अधिक प्रभावशाली है सबसे अधिक प्रभावमय भागव, प्रभाव साथ साथ से से है इसलिए भागवतम के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में ही वर्णन आया है श्रीमद भागवते महामुनिके ईश्वर सत्य हृदय अवरुद्धि कि भगवान उस व्यक्ति के में तुरंत प्रकट हो, हो, हो जाते हैं और प्रथु महाराज को कहते हैं कि ये आप वरदान चाहते हो तो प्रथु महाराज भगवान से एक ही वरदान की कामना करते हैं तो वो कहते हैं कि हे ना ना हे न कामये चरणा भगवान मैं आपके आपके आपके अंदर लीन होने की कामना नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके अंदर लीन हो जाऊंगा में हो जाएगा तो आपके चरण कमलों का जो अमृत रस है वो मुझे नहीं के को करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से जो महाराज वो भगवान जो उनके स्तर में प्रकट वे थे तो वो केवल इसी उन्नत इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे तो भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए मेरे देवे, देवे लोग मेरे में एक अंदर हो और उस श्रवण का तभी मैं रसास्वादन कर सकता हूं। जब आप कृष्ण मुझे हजारों या लाखों मुझे प्रदान कीजिए तो श्रीमद् श्रीमदभागवत में एक बहुत विशेष लीला आती है सोच रहा था वो लीला हम पढ़ के सुना दशम दसमें अध्याय जिसका वर्णन है कि ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद ब्राह्मण पत्नियों का भगवान कृष्ण के द्वारा तो भगवान वृंदावन में कई सारी लीलाएं करते हैं और विशेष रूप से आप देखते हैं कि उनकी की उनकी गोपियों के संग में रास क्रीड़ा है या फिर उनसे भी शरणागति भगवान भगवान के नीचे थे और उन्होंने अपने और उन्होंने कि, का किया तो सारी आई ने कहा कि आपका आना उचित नहीं है आप यहाँ से चले जाओ तो गोपिया जाती नहीं हैं, वहीं रह जाती हैं। तो लेकिन ये जो यज्ञ पत्निया थी उनके अंदर उनसे भी अधिक एक प्रकार से नम्रता थी उनसे भी अधिक एक प्रकार की शरणागति थी भगवान जाती है तो वास्तव में जो भगवान की लीलाएं हैं जो प्रभु पालने हमें कृष्णा के रूप में दी है या श्रीमद भागवतम के रूप में दी है तो ये लीलाओं का श्रवण जो सर्वसाधारण लोग हैं वो मनोरंजन के लिए करते हैं अधिकतर लीलाओं का जो लीलावन है लेकिन एक भक्त को इनका जो है है वो कैसे करना चाहिए कि इस लीला का मूल प्रयोजन क्या प्रभु चाहते थे कि कोई भी लीला परिपूर्ण नहीं है जब तक उनमें भक्त या भगवान और उन दोनों के बीच का जो आदान प्रदान भक्ति तो ये जब तीन चीजें है किसी लीला में होती है तो वास्तव में वो लीला लीला परिपूर्ण है कि जिसके द्वारा एक एक भक्त या एक अपने में है तो अपनी साधना में उन्नति के हेतु शिक्षा लेता है और उस भगवान की लीला में अलग अलग पहलू ढूंढता है अलग अलग दृष्टिकोण से और उचित चेतना से उस लीला को समझता है और उसका श्रवण करता है तो ज्यादातर लोग हाँ, मनोरंजन के के लिए हैं इस को को सुनते हैं। और को सुनने बाद भी उनकी उन्नति नहीं होती क्यों क्योंकि वो मनोरंजन चाह रहे हैं तो इसी कारण से प्रभुपात कहा करते थे कि हमें उस लीला में हाँ, जो भगवत तत्व का वर्णन किया है एक साधक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो चीजें प्रदान की हैं, है आ, उसको उसे सीखना चाहिए या देखना चाहिए तो इस लीला की शुरुआत इसी प्रकार से होती है कि भगवान कृष्ण और बलराम एक दिन गवों को चराने के लिए वन में प्रवेश करते हैं गोचारण करने के लिए तो अभी कोई सर्वसाधारण व्यक्ति भी सोच सकता है कि हम भी तो गवे चराने जाते हैं गाँव में कई सारे लोग तो गायें चराते हैं बाहर निकलते हैं तो भगवान की ये क्या विशेषता है रोज ही कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं तो लेकिन भगवान का गवों को चराना उनके संगियों के संग गपालों के साथ जाना ये कोई साधारण क्रिया नहीं है तो कोई व्यक्ति को पूछे कि आप गाय चरा के आए हो बताओ क्या लीला हुई आज उससे बहुत कैसे लगता कि क्या लीला गाय गई और घास खा के वापस आ गए तो इसमें क्या कुछ क्या विशेष क्या है कुछ डिफरेंट नहीं है अलग नहीं है तो यह कृष्ण का चराना और हम हाँ गवे चराने अलग है आजकल तो गांव को चराने नहीं मिल जाते बेचारे गवों को अपने दूध के लिए पूरे साल में एक ही जगह खड़ी करके रखते है और वहां खड़ी खड़ी घास डालते है और कहते हैं कि गौ सेवा हो गई क्या हो गए गौ सेवा तो ये गौ सेवा नहीं है ये गौ को वास्तव में टॉर्चर किया जा रहा है हाँ। तो इस प्रकार से लेकिन भगवान जब जाते हैं डेली जाते हैं भगवान हर रोज अपने संगियों के संग में गौ को चराने जाते हैं और डेली एक प्रकार ऐसे नहीं होता कि भगवान रोज उसी स्पॉट पे जा रहे हैं हाँ। सेम जगह जा रहे हैं और गाय भी वही प्रकार का घास खा रहे हैं उसमें क्या आनंद आएगा लेकिन जनरली आप देखो कोई सरकारी नौकर है, है है, वो उसी उसी ऑफिस में जाता रोज, पर बैठता वही उसका बॉस है। हर दिन, हर हर हर साल, हर प्रहर एक जैसा लगता है उसमें कोई आनंद नहीं आता उसे लेकिन भगवान ये सर्वसाधारण कार्य करते हैं गवों को ले जाते हैं लेकिन गवे हर समय आनंदित रहती है उनके गोप सखा भी भगवान के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं क्यों क्योंकि कृष्ण के साथ जब इस लीलाओं में गवे या गाए भाग लेते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का फ्लेवर होता है विशेष प्रकार का एक रस होता है फ्लेवर है भगवान उसमें नए नए फ्लेवर्स हर रोज हर लीला में ऐड करते रहते हैं तो, क्योंकि वहां अध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु नहीं है सारी वस्तु हैं, इसलिए वहां सारे जो जीव भगवान के संबंध में आनंद लेते हैं वहां कभी बोर नहीं होते, हम इस में भी देख सकते हैं उदाहरण से कि एक चीज में हम कभी बोर नहीं होते वो कौन सा है डेली हम भोजन करते हैं खाते हैं तो कभी बोर महसूस होता है हमें कि वही स्वीट फिर से वही हलवा वही वही सब्जी, ऐसा में कभी तो बोर महसूस नहीं होता। आप जैसे स्वीट को देखते हैं कि रखा हुआ है, तो जब के समय आ, में में हमारे आनंद की होते हैं और हम सोचते हैं कि कब हाँ मेरी मालाएं खत्म होगी कब ग्लास पकड़ो, ले लो और उसको लेकर खा जाओ पी जाओ ऐसा नहीं सोचते आज वही खीर हाँ, फिर से उसको लेते हैं और भागते हैं ग्रहण करते हैं इस प्रकार से भगवान वही निराय हैं लेकिन कृष्ण उन लीलाओं में रोज एक विशेष प्रकार का आनंद डालते हैं या फ्लेवर ऐड करते हैं जिसके द्वारा हाँ, उनके संगीत रोज नया नया आनंद अनुभव करते हैं और ऐसे में कि वो बाल बाल सुबह से थे कि अरे फिर से जाना पड़ेगा कभी के लिए आ, फिर से से वो पूरे दिन में में घूमना पड़ेगा तो तो ऐसा उनके साथ नहीं था भगवान तो इस प्रकार तो अपने को सदैव आनंद बनाते हैं और इसी कारण से भगवान जाते भी हुए मन में हम सुनते कि भगवान चप्पल नहीं पहनते अब भगवान आगे चलते हैं तो कभी जूते चप्पल नहीं पहनते लेकिन इसलिए मैं पहनते है क्योंकि जैसे आप आते हैं क्लास में भी आते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हमारा आधा ध्यान तो हमारी बाकी चीजों में लगा रहता है अरे तो हम लगा रहता जो हमसे संबंधित है आधी चिंता क्लास में किसकी होती है चप्पल की होती इसलिए भगवान ने कहा ना रहेगी चप्पल ना रहेगी चिंता चप्पल की चिंता नहीं रहेगी तो अपने भक्तों को लेकर ब्रज के वनों में तो करते हैं, और कार्यरत तो भगवान अपनी चप्पल धारण नहीं करते हैं जब भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो यशोदा माता ने कहा अभी बड़े हो गए कुछ काम धंधा तो करो तो भगवान क्या बिजनेस, बिजनेस माता कहती है कि हमारा फैमिली बिजनेस तो चराना तो तो है है कृष्ण कृष्ण तैयार तैयार हो हो गए गए और थे माता बहुत दिनों से सोच थे। इसको तो खड़ाव पता भगवान ने कभी चप्पल नहीं देखे थी माता ईश्वर कहते थे दे दे जाओ नंदा महाराज पूजा के लिए जा रहे खड़ाव देख जाओ लेकिन जो प्रॉपर चप्पल है वो भगवान ने देखी नहीं थी और बहुत लंबा समय बिताकर यशोदा माता ने कृष्ण के लिए और के लिए बहुत सुंदर चपले उन्होंने बनाए थे क्योंकि माता यशोदा जानती थी सारे कंकड़ पत्थरों से उनको गुजरना पड़ेगा तो इसलिए भगवान उस रात्रि में माता यशोदा बुलाती है और वो कहती है कि हे कृष्ण तुम्हें कल गौ चरा जाना है तो चप्पल धारण करके जाओ तो भगवान कहते हैं चप्पल क्या होती है हाँ। मैं चप्पल क्यों पहनूं तो भगवान को माता यशुरा कहते हैं एक कमल के समान मृदु हैं या मक्खन के समान बहुत सॉफ्ट हैं तो आप चप्पल का धारण करोगे तो उससे वो बचोगे तो भगवान ने कहा देखो मैं गवों को ले जा रहा हूँ तो गवों को भी चप्पल चाहिए तो ये जो कन्वर्सेशन हो रहा था तो ध्यान से सुन रहे थे।, तो थे कि कृष्ण कहते नहीं गवो के पाव में भी चप्पल होनी चाहिए तो भगवान की बातों को जब गौ ने सुना तो सारे गवे रात्रि में इकट्ठा हो गए उन्होंने उन्होंने इस इस इस गोष्टी गोष्टी की की क्या के लिए एक एक साथ साथ मिलना और करना तो सारे गवे एक साथ मिलकर चर्चा करने लगे कि हम क्या करें तो गवों ने अपने गौशाला को छोड़ा उसी रात्रि में अपने आप ही उनके गले के या छोड़ती है और सारे गव्य सोचती है कि हमारे कृष्ण इतना इतना अधिक प्रेम रखते हैं, इतना रखते हैं, हैं, हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि ब्रज के जो पत्थर है, मिट्टी है, बहुत कठोर है कृष्ण के चरण एक मक्खन के समान है तो सारी गाती है और उस रात्रि में जाकर पूरे ब्रज में कि जो मिट्टी है उसको बहुत सॉफ्ट बना देती है मक्खन की तरह बनाती है। आप कभी ब्रह्मांड घाट रेती जाओगे तो की रेती बहुत है, चली गई और उन्होंने सब चीजों को मुलायम है और इस कारण से सुबह चप्पल लेके आ गई थी माता यशोधा कहते नहीं क्योंकि कृष्ण को पता था गव् पूरी रात्रि में वहां नहीं थी गवे सारी सेवा के लिए मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही थी। तो इस प्रकार से जब से जब हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर सेवा करने की जो तीव्र प्रेरणा जागृत हो जाती है तो इसी कारण से इन गवों की भावना को देखकर कर कृष्ण हम चप्पल को नहीं पहनते और कृष्ण जब निकले भी थे गव्य चलाने के लिए तो कृष्ण सबसे आगे चलते थे पहले तो क्या हुआ कि गौ पे आगे भगवान ने भेजे तो गौ ने सोचा कि हमारे आखों का क्या यदि कृष्ण कृष्ण निरंतर ना देखे। तो तो नहीं जा रहे थे आगे तो और बदराम वेनु बजाते हुए आगे चलते थे ब्रज के वनों में और उनके पीछे उनके सारे जो गोप सखा हैं वो चलते थे और उसके बाद भगवान के सारे गौ नौ लाख गाय चलते थे और फिर सारे गोपों की गाय चलते थे और इतना होकर भी कृष्ण के चरण कमल जब पृथ्वी में पड़ते थे तो चरण कमल के चिन्ह प्रकट हो जाते थे लेकिन इतने सारे इतनी सारी चल रही है फिर भी कोई कृष्ण के जहाँ चरण पड़े हैं उसके ऊपर चरण नहीं डालता था देखो कितनी विशेषता है इसी कारण से तो पृथ्वी आनंदित महसूस करते थे कि जब ये कृष्ण के चरण चिन्ह मेरे ऊपर होते हैं तो मैं अलग महसूस करती हूँ तो तो तो नहीं पड़ता या फिर कोई गई सोचता की चलो आप इतने सारे लोग तो जा रहे हैं तो मैं पतली गले से निकल जाता हूँ तो कौन जाएगा करने गौ को चराने कोई यहाँ बड़ी सेवा होती है शॉर्टकट ढूंढते तो हैं, हैं गाये हो जाते हैं। तो वैसे इनके अंदर वो भावना नहीं थी तो ऐसे के वनों में आज कृष्ण और बलराम के साथ ये सारे सखा चल रहे थे बल्कि रात्रि जब हो जाते थे ये बोल बार घर आते थे तो वो हमेशा सोचते थे सूर्योदय की प्रतीक्षा करते थे कि कब सूर्य उदित होगा और कब हम कृष्ण और बलराम के साथ जाए हाँ। हम तो डरते हैं रात्रि होती तो अरे कल मंगल आरती जाना पड़ेगा सूर्योदय होगा कल हाँ और वो भी रोज मंगल आरती का वही टाइम है क्या टाइम है साढ़े चार बजे डर के बाद हम रात्रि को उठते अरे दो बजे दो घंटे बचे साढ़े चार चार बजे में कितना बचे है दो घंटे बल्कि ग्वाल हम कृष्ण के साथ भाग तो हमारे जो वो वो बिल्कुल बाल वास्तव में सदैव वा कृष्ण के लिए उत्साहित रहते हैं और भगवान के साथ उस सेवा में भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं और हमारे लिए है कठिन हो जाता है आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहा हूँ यदि हमारे अंदर अच्छा तो उत्सुकता बढ़ रही है कि सुबह मुझे मंगल आरती के भगवान के सामने खड़ा होने का मौका मिल रहा है हाँ, तो ये जब भावना स्वाभाविक आ जाए तो हमें सोचना चाहिए कि धीरे-धीरे अपने जीवन में प्रगति कर रहा तो इसलिए पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मत कुछ यदि लव्य थे हाँ। तो वो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति यदि आपको कहा मिल रही है हाँ, तो आपको तुरंत ना उसको करना चाहिए उसके लिए क्या है एक ही मूल्य है, में एक क्या है? कि केवल प्राप्ति के लिए लालसा होना ला करना तो वैसे श्लोक में शौनकारी ऋषियों के हृदय में बहुत बड़ा लोभ था सूत्र गोस्वामी से सुनने के लिए इसलिए वो कह रहे हैं कि आप पीछ में आपने सृष्टि सृष्टि का का वर्णन वर्णन दूसरा स्कन पूरा संवाद है पहला जो प्रश्न पूछा था उसके बीच वो मुझे उचित रूप से हाँ सुना किस प्रकार से भगवान अपनी सभाओं के साथ इस है कि निकलते हैं गौे चराने के लिए और जब वो निकले तो वन में जब पहुंचे तो उस समय हम हाँ, भगवान कृष्ण बलराम के मुख को देखकर कर बाल बाल पहचान गए कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है क्या लगी है जैसे प्रभुपद विग्रह को दे के पहचान जाते थे हम हाँ, जैसे एक बार प्रभुपत किसी मंदिर में गए तो भगवान बहुत थके भरे लगे हैं तो प्रेसिडेंट को बुलाया क्यों लग रहे? उन्होंने कहा कि लोग जो लोकल लोग हैं हैं बहुत लेट आते तो हम रात को दस बजे दर्शन दस बजे तक खुला रखते हैं इस से प्रभुपत जानते थे कि भगवान लंबे समय तक उनको खड़ा होना पड़ रहा है उनके नेम में ये जो प्रेसिडेंट है वो डिस्टर्ब कर है रेगुलर सर्विसेस में एक जगह प्रभुपत गए किसी मंदिर में वहां देखकर भगवान बिल्कुल पतले होते जा रहे हैं भोगा रहा है कि रेगुलर टाइम में और नियमित जो भोगा है, तो फिर प्रेसिडेंट ने कहा डोनेशन कम आ रहा है तो हम सारे भगवान को देख कर चेहरे में रहकर पहचान देते हैं तो उसी प्रकार से बहुत बार भागवतों में वर्णन आया है कि जैसे देखा अभी अभी ये लोग पहुंचे थे ब्रज के वनों में जैसे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे कृष्ण और बलराम को भूख लगी है तो उस समय आ, वो बहाना बनाते हैं कृष्ण और बलराम के पास जाते हैं और उन्होंने सोचा ये जो कृष्ण और बलराम हैं ये अपने लिए जो भूख लगी तो वो कुछ प्रयास नहीं करेंगे हमें कुछ बहाना ढूंढना पड़ेगा हाँ तो वो गो कहने लगे श्री गो का राम राम महाबाह कृष्ण दुष्ट कर्तु इस पहले श्लोक में ही इस अध्याय के जो गोप हैं वो कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं वो कह रहे हैं राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट कि है राम तो कभी ये जो गोप सखा है भगवान को तो कभी डायरेक्ट कृष्ण या बलराम ऐसे नहीं निभाते थे वो हमेशा भगवान का नाम उनके गुणों से संबंध उच्चारण करते थे इसलिए वो कहते हैं राम राम महा राम, महाभाव बलराम अब महाभुजा वाले हो आप महान शक्तिशाली हो और कृष्ण को क्या कहते हैं कृष्ण दुष्ट निभर रहना हे कृष्ण अब दुष्टों के दलन करने वाले क्योंकि भगवान का नाम उनके भक्तों के साथ जोड़ते हो या उनके गुणों के साथ जोड़ते हो तो भगवान अधिक प्रसन्नता महसूस करते हैं इस प्रकार से हम इस जगत में भी किसी को पुकारते तो उसके नाम से नहीं पुकारते बल्कि जो बेचारे का नाम रखा है उसी में हम तो शॉर्टकट करके पुकारते हैं एक डिवोटी ने अपने बेटे के नाम बेटी का नाम रखा था कृष्ण कालिया क्या नाम रखा था तो जो भक्त लोग थे, थे इतना नाम तो उसको पुकारते थे तो थे कालिया कालिया कालिया इधर क्या कहते थे? कालिया। पहले कृष्ण है उसका उच्चारण नहीं करते थे जैसे भगवान को उनके गुणों के साथ पुकारते हैं भगवान का नाम क्या है शाम लेकिन उसके आगे हम क्या जोड़ते हैं श्याम सुंदर तो भगवान प्रसन्न महसूस करते हैं तो इस जगत में हम किसी का नाम उसके गुनों के साथ नहीं हैं, चाहे भगवान तो की कई सारी लीलाएं हो तो हमारी स्थिति क्या है कि हम हाँ सदैव कुछ नाम रखा है तो तरोड़ परोड़ते हैं उसको तोड़ना चाहते हैं आ, तो इस प्रकार से अधिकतर भगवान की जो लीलाएं हैं वो किसी भक्त ने शुरू की है लेकिन ग्लोरिज किसकी बढ़ी है भगवान की ऐसे कोई उदाहरण याद है आपको कि कोई लीला भक्त ने शुरू की लेकिन भगवान की महिमा बढ़ गई ली। कोई लीला जो भक्त ने शुरू की और भगवान की महिमा बढ़ गई ऐसी कोई घटना साक्षी गोपाल का भी है हाँ भगवान ने शुरू किया भक्तों ने ने ने वचन तो तो भगवान साक्षीगोपाल के रूप में नरसिंह नरसिंह गोवर्धन इंद्र महाराज किया देवताओं की पूजा तो लेकिन ग्लोरीज किसके कृष्ण तो उसी प्रकार से आगासुर को भी हम देखते हैं ये सारे बच्चे, बच्चे ने खेलते हुए जा रहे थे यमुना के किनारे तो को का जो बड़ा समूह फैला के खड़ा था तो तो चलते हैं हम चलते हैं। कुछ खेलने की वस्ते हैं। तो फिर सुर का वध हुआ भगवान का नाम पड़ा हाँ। तो इस प्रकार से लीलाएं भगवान के भक्त शुरू करते हैं और फिर भगवान की महिमा बढ़ती है तो इस प्रकार से हाँ ये लीला भी उसी प्रकार से है कि उनके भक्तों ने शुरू किया और उन्होंने क्या कहा उन ने कहा कि ये जो भूख रूपी राक्षस है ना, मेरे आ, पेट में हमें बहुत आ, उसका करिए जैसे किसी बच्चे को भूख लगती है तो माता पिता कहते हैं तुम्हारे पेट में क्या चूहे दौड़ रहे हैं तो वैसे ही इन बाल बालों के पेट में चूहे दौड़ रहे चूहे तो नहीं दौड़ रहे थे लेकिन वो कहते हैं कि ये राक्षस है शिक्षा के मतलब तो भूख भी लगी तो किसको अप्रोच कर रहे हैं कृष्ण को अप्रोच कर रहे हैं हम बल्कि आचार्य गण कहते हैं कि शुद्ध भक्ति का मतलब है आ, केवल भगवान को प्रसन्न करना तो जो भक्त है चाहे उसके हृदय में बहुत ही कामनाएं क्यों ना हो तो तभी वो भगवान को आक्रोश करता है इसलिए भागवत के दूसरे में वर्णन आया है मोक्ष काम उदार थी उदारति नक्ति भक्ति योगेन यजता पुरुषा परम तब तो जब ये चीज भगवान के पास वो लेके गए कहा कि हमें तो भूख लगी है तो भगवान हमें भूख लग जा रही कहां हो रहा है में हम किसी जाओ कहा कि भूख लगती है तो हम भोजनालय ढूंढते हैं तो भगवान कहते कि जाओ किसी भोजनालय में खाओ ढाबे में खाओ तुम्हारे राक्षस शांत हो सकता है तो लेकिन नहीं भगवान ने उनके लिए एक उपाय योजना की भगवान ने यह भी नहीं बोला की आप लोग अपना टिफिन लेके आए हो तो वो खा लो मैंने थोड़ी होटल बुलाए थे कि तुमको सर्व करते रहो हाँ भूख लगती है कभी कुछ होता है तो भगवान एक विशेष प्रेम का प्रदान हैं हैं हैं हैं और ऐसे लीला में भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कितने मेरे जो भक्त मुझे प्रिय है तो जब ये उन्होंने बोला तो भगवान को तो कुछ और चीज याद आ गई जैसे कई बार ड्रामा होता है तो ड्रामा में जो बोलने वाला डिबोटी है वो कई बार डायलॉग भूल जाता है या कुछ कुछ शब्द भूल जाता है तो जो पीछे पड़ने के पीछे जो खड़े होते हैं, तो हैं, हैं।, तो हैं हाँ जो भूल गए थे किन के बारे में भूल गए थे यज्ञ पत्नियों के बारे में भूल गए थे यज्ञ पत्नियों का डिवोर्शन इतना अधिक था कई जन्मों से वो भगवान का इंतजार कर रहे थे तो भगवान को इन्होंने जैसे बोला कि हमें भूख लगी है तो जनरली भगवान तो पेड़ से कुछ फ्रूट आदि दे सकते थे या तो कुछ और व्यवस्था करते थे लेकिन भगवान को कुछ याद आया तो भगवान ने तुरंत उनको कहा भक्ता या विप्र भारिया प्रसिद्ध तो भगवान कहते हैं भगवान को स्मरण आया अपने भक्तों का और कौन उनके भक्त थे ये जो यज्ञ पत्नियाँ थी जो इतने सालों से भगवान का इंतजार कर रही थी तो भगवान ने भगवान ने उनका स्मरण किया लेकिन भगवान उनके बारे में नहीं बोले पहले भगवान किनके बारे में बोलने लगे भगवान उन यज्ञ पत्नियों के जो पति हैं ब्राह्मण हैं, उनके बारे में बोलने लगे भगवान कहने लगे कि आप क्या करो आप जाओ हे गौर सखाओ आप जाओ आ, उस स्थान में जहाँ है यज्ञ कर कर रहे रहे हैं हैं और स्वर्ग जाने की कामना से बल्कि वो ब्रह्म, ब्रह्म वादिना है या ब्रह्म ब्रह्मवादीना का मतलब है कि जो सारे ब्रह्म ज्ञान को धारण करता है या ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला है तो इस प्रकार से भगवान अपने इन गौर सखाओं को भेजते हैं उनके पास तो वही से देखा जाता है कि बल्कि वो ब्राह्मण वृंदावन में रहा करते थे लेकिन उनकी इच्छा भगवान के पास जाने की नहीं थी उनकी इच्छा कहा थी स्वर्ग जाने की तो वैसे हम मैं भी इस कॉम में है टेंपल में है लेकिन हमारी इच्छा भगवान के पास जाने की नहीं है हमारी कामना क्या है हा धनम हा जन्म हा सुनम ना जना न सुंदर नहीं न की जगह हम क्या लगाते हैं हाँ। हाँ। तो इस प्रकार हाँ तो ये भी वृंदावन है वैकुंठा है तो लेकिन हम भक्तों के समूह में आते हैं दीक्षित भी हो जाते हैं हाँ तिलक धारी भी हो जाते हैं मालाधारी भी हो जाते हैं धारी भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी हमारी कामना शुद्ध नहीं होती तो हमें सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे हाँ। तो वृंदावन मतलब तो में रह रहे थे लेकिन उनकी कामना कृष्ण के अलावा थी कृष्ण के अलावा कुछ और कुछ आते थे तो भगवान यहा एक चीज बहुत हाँ, सोचने की है कृष्ण ने स्मरण उन पत्नियों का किया लेकिन बोले कुछ और किसके बारे में बोले ब्राह्मणों के बारे में बोले तो उसी प्रकार से हाँ ये बहुत गहरी चीज है कि हम सोचते कुछ है किसी और के बारे में और बोलते कुछ और है हाँ इसलिए कितना महत्वपूर्ण है गई बार हाँ हम कहते ना मतलब हम अपने मन में कुछ सोचते हैं लेकिन बोलते कुछ और है मन में कुछ और चलता रहता है मन में कुछ और दुनिया है मन में कुछ और व्यक्ति हैं, लेकिन वाणी में क्या है हरे खुणा, हरे, खुणा, खुणा, खुणा, खुणा, हरे हरे हरे, रा, हरे, रा, रा, रा, रा, हरे हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राम, राम, राम राम, हरे। तो कृष्ण आदित हमारे सोच क्या रहे हो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं हाँ जैसे आप किसी से रिश्ता स्थापित करते हो तो जब वो रिश्ता या संबंध तब गहरा होता है जब आप क्या करते हो उससे मन की बात बोलते हो तो भगवान भी यहाँ अपनी मन की बात को उन्होंने अभी छुपा के रखा है हम वो सोच रहे हैं ये के बारे में लेकिन भगवान बोल रहे हैं ब्राह्मणों के बारे में कभी कभी हम बात करते हैं बहुत समय बात करते हैं फिर फाइनली कहते हैं ना मैं थोड़ी मन की बात करता हूँ तो हम कुछ और इससे मतलब इससे पहले कुछ और बात कर रहे थे वो इतना इंपोर्टेंट नहीं था तो उसी प्रकार से हम बोलते बहुत सारी चीज़ें हैं शुद्ध भक्ति की वर्णन करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन हमारा मन बहुत अधिक मलिन है तो ऐसे चीज हाँ जो भगवान बोलते हैं ब्राह्मणों के बारे में लेकिन भगवान बहुत अधिक हम उन ब्राह्मण पत्नियों के बारे में सोचते हैं जो उनके है, प्रमुख मन के बात थी इस जगह पर भी हम देखते हैं कि बहुत कठिन है पहचान ना मन की बात बोल रहा है कितनी गालियां देते होंगे वो अलग बात है लेकिन फोन के इंतजार किसका हो रहा था आपके फोन का इंतजार हम कर रहे आप थे आपकी ही बातें तो कर रहे थे और तुरंत आपका फोन आ गया नहीं तो उस प्रकार से कृष्ण मतलब कहने का तात्पर्य बोलते अलग है लेकिन हमारे मन में कुछ और चलता रहता है आ, तो इसलिए समय पहले था, एक था उसने उसको फोन आया तो उसके फोन में जब ये नाम, हुआ था। तो फोन में नाम भी आते हैं। तो हम सोचते कि कहा से परेशानी आ गई तो कई बार जान बोझ के फोन नहीं उठाते और बाद में बताते रहते कि बहुत बिजी था सामने घंटी बज रही है लेकिन बहाने हम मारते हैं तो एक भक्त का फोन आया जिसने आपने फोन में वो किया था। क्या था? क्या हाँ। तो एक भक्त ने पूछा, ये किस कौन आपको नरक से भी फोन आते हैं तो कहा नरक क्या है मेरा घर है हाँ। घर में फिर यमदूत भी होंगे यमराज भी होंगे इस प्रकार से हम अपने जो मन है उसको छुपा के रखते हैं हम सोचते कुछ और है बोलते कुछ और है इंतजार की सेवा कर करते हैं तो इस प्रकार से हमारी स्थिति है तो भगवान ज्यादा महत्व जो ये पत्नियां थी उनको दे रहे थे और ब्राह्मणों को नहीं दे रहे थे तो भगवान दिखाते कि कौन मेरे ऐसा भक्त हैं उसका इस लीला में वर्णन करते हैं और फिर भगवान कहते हैं कि उनके पति हैं उनको भूख लगी है और उन, उन, उनके लिए भोजन चाहिए तो ये जो ब्राह्मण ये जो बाल बाल है ये जाते हैं और कृष्ण कहते कि मेरा नाम लेकर मांगना मेरा और बलराम का नाम है उसी प्रकार से प्रचारक को सदैव क्या करना चाहिए कृष्ण और बलराम ये भगवान के बिहार पर मांगना चाहिए भगवान की सेवा है तो मांगना चाहिए तो भगवान ये जो सखागण जाते हैं और वो मानते हैं और हम तो शर्माते हैं जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो बहुत कठिन होता है वो भी वैसे ही। Actually, ये जो मांग रहे हैं ना ग्वाल बाल जाकर ये पुस्तक वितरण का ही कार्य कर रहे हैं ये जाकर कृष्ण के विहार पर मांग रहे हैं बाल-बाल तो जाते हैं और शर्माते हैं और हम है। पहनने में शर्म जाते हैं कोई कहते हैं प्रभु जी अब पहले तो जींस में थे और आ आश्रम घोधी में आ गए क्या हो गया गए तिलक लगाते तो शर्माते हैं एक बार बल्कि ये बहाना आपको बताते हैं पूरा छे, छे नीता के कोर्स के शुरू उसके छे सेशन उसने शुरू कर दिए कंठी माला क्या है ये क्या है वो क्या है एक प्रश्न उसने पूरा उसका दिमाग को तो उन्होंने उसको बना दिया तो हमें आ, नहीं चाहिए, हमें चाहिए चाहिए बल्कि कि बाहर के हैं। लोग सिगरेट दिखा दिखा के पीते हैं और धुआं भी छोड़ते तो धुए को तो गोल गोल करते हैं तो शर्माते नहीं है हमें इतनी शर्म आती है थोड़ा तिरकिया लगा दिया उसमें भी इतनी छोटी रेखा बनाने के नहीं वो कपड़ा लेकर आप सोचते ना तो तिलक की रेखाएं बड़ी नहीं होनी चाहिए हम ऐसी मूर्ख लोग हैं वो शराब पीते हुए है सिगारेट फूकते हुए हैं बड़े बड़े बिलबोर्ड में चमक रहे हैं और हाँ शर्मा रहे हैं धोती कुर्ता पहनने में तिलक लगाने में घंटे धारण करने में तो हमें शर्म नहीं चाहिए बल्कि शर्म आना चाहिए कि मेरा मेरे जीवन मूल्यवान होकर भी इंद्र में गवा रहा हूँ और कृष्ण की सेवा ना तो तो एक रात्रि में सोने के लिए जाते दे थे दे का देखो मुझे अभी ना सोना पड़ रहा है दुखी होकर कह रहे थे कैसे कहते थे दुखी होकर कि मुझे है सोना पड़ रहा है हम अभी ऐसा नहीं कहते कभी कि आज मुझे ना प्रसाद खाना बिस्तर को देखते तो नहीं कहते ना अरे प्रभु जी देखो मुझे सोना पड़ रहा है बल्कि हम हाँ, देखने वाला से नाचने लगते जितना कीर्तन भी नहीं नाचते <laughs> जब अपने बेड तो को देखते हैं जब प्रसाद की प्लेट को देखते हैं हाँ, हम हाँ, कभी नहीं कहते कि आज भी सोना पड़ेगा आज भी खाना पड़ेगा ऐसा हमारे साथ नहीं होता तो इस प्रकार से कोई शर्म नहीं है इन गौल वालों को भगवान कृष्ण ने कहा जाओ और मांगो हां जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहा वो उन्होंने भी कोई शर्म नहीं की गए और मांगने लगे तो ये जब दो ये सब गोल सखा गए अरे कृष्ण और बलराम ने हमें भेजा है, आ, में है उनको बहुत भूख लगी है आ, तो उनको आप भोजन दीजिए उस ब्राह्मणों ने उनको दृष्टि डाली कैसी दृष्टि थी तिरस्कार की दृष्टि कैसे तिरस्कार घृणा कभी घृणा से देखता है ना हमें तो हम बिल्कुल पानी पानी हो हैं लगता है कि मैं कुत्ते से भी घिण ना हो जैसे कुत्ते की ओर आप देखते हो वैसे भी हमारे ऊपर दृष्टि डालता है तो हम अपने आप बहुत हो जाते हैं एक प्रकार से लगता है कि ना मैं ये हूँ तो वैसे ही दृष्टि डाली उस ब्राह्मणों ने कहा से आए गे जंगलों में घूम रहे थे मिट्टी शरीर में लगी हुई है, तो भागो यार से अभी कोई कहे कि यदि वो ब्राह्मण पूछते भी कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो वो भगवान ना गाय चला रहे हैं और उनको भूख लगी है वो भगवान भी गाय चलाते भूख लगती ऐसा संभव है आ? लेकिन उन्होंने जो बाल बाल गए है और उन्होंने तिरस्कार की भावना से देखा और वो वापस आ जाते हैं बल्कि आजकल हमें हर समय यह अनुभव करना पड़ता है जब हम पुस्तक वितरण करते हैं या जंगल लोगों से बात करते हैं बल्कि ये तो ब्राह्मण थे ब्राह्मणों से ब्राह्मणों से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वो ऐसा बर्तन कर सकते हैं तो आप देखो आजकल कोई ब्राह्मण है ही नहीं तो सारे बद्र जीव है और हमें भगाते रहते हैं शुरुआत के दिनों में हम कॉलेज में तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे डेली में तो बड़े तो तो हाँ। तो वाला दरवाजा और फिर जाकर वो देखेंगे कौन आगे तो वैसे जैसे घंटी बजाई तो अंदर से एक माता जी देखी और वैसे आप देखो से सुंदर सा दिखता नहीं है भी सा नजर आता है है और उसमें भी आपकी हैं ऐसे है, वस्त्र पहने तो उनको कौन से लोग का आ गया है तो जब हम घंटी बजा रहे थे तो आंदे से भी घंटी बजे पहले तो आपका स्वागत करते हैं कुत्ते से ऐसे स्वागत करते है कुत्ते से वो भी भोगता है जो कुत्ता मैसेज देना चाहता है वही मैसेज मालिक भी देना चाहता है तो जो घंटी बजाए तो अंदर से आवाज़ आवाजाही भागो भागो मैंने सोचा ये आकाशवाणी कान में देखने लगा तो हाँ तो गाँव में तो ऐसे नहीं था वहां तो दरवाजे खुले रहते किसी के घर जाना है तो शहर में आके दिखा की इतनी सारी कठिनाई है पहले तो दिखा कौन बोल रहा है तो दिखाई नहीं दिया फिर समझ में आ गया हाँ कि वो माता ने चुला नहीं है भागो यहां से तो पहले तो हम घंटी बजाते कुत्ता अपनी आवाज घंटी बजाते कुत्ता भौंकने लगता है अंदर और वो शांत होता है कि नहीं मा, मालिक भौंकने लगता है लेकिन उस सुंदर आवाज में तो कुत्ता कहता है भागो भागो बेचारा बोल नहीं पाता और वही उसका ट्रांसलेशन घर का जो होगा उसका अनुवाद करता है या से से तो आ, आ, तो तो भाग भाग के आ उसी प्रकार वो गए उन्होंने ब्राह्मणों की बजाई हमें तो पता है नहीं कि अभी ब्राह्मण का घर है या शूद्र का घर है तो मुश्किल है हम के लिए इस प्रकार से कृष्ण के आज्ञा का पालन करने के लिए ये ग्वालपाल जाते हैं और जाते और तिरस्कृत भावना को जब देखते कि अरे हमें किया गया है, बगार दिया है, दिया है, फिर भी वो नहीं होते और नहीं करते। हमें कुछ कुछ कहा जाए और कुछ ऐसी अजीब सी घटना हो तो हम कितना हाँ। गालियां देते जाकर चिल्लाते अपने पर। ये जब आए तीनों ने कृष्ण से कहा अरे तुम्हारा नाम न ना काम नहीं करता है अपने कहा था जब मेरे नाम लेकर मांगो तो नहीं गया और बोले उन्होंने ने कहा कि आपका नाम मांगा तो किसी ने दिया नहीं अच्छा होता कि अपना नाम बाजी तो करते अपने में तो इन्होंने गए और सरलता से कृष्ण और बलराम से मांगा कहा कि उन्होंने हमें नहीं दिया तब उन्होंने क्या किया कि जाओ कि इनके पास जाओ या के पास वो शांति उनका बहुत गहरा है। है। तो तो तो कई बार होता है ना कुछ हमारे घर में प्रसाद अभी पति तो रहता है और ऑन भी जाए चार पांच तो पत्नी किचन से कहा कौन इसको सब्जी आओ इधर काटो सब्जियाँ बनाओ हा? तो पति देव भुला सकता है लेकिन ग्रहिणियाँ क्या कर सकती हैं भगा सकती हैं तो भगवान ये जो गखा थे उन्होंने तो वो सोच भी रहे थे तो भगवान ने तो इन ब्राह्मणों के पास भेजा फेल हो गए अभी तो भगवान ने कहा जाओ हाँ इन यज्ञ पत्नियों के पास जाओ तो ये सारे यज्ञ पत्नियों के पास जाते हैं और यज्ञ पत्नियाँ वो स्त्रियाँ इंतजार करती हैं वो जाकर उनको कहती हैं समय तो हो गया ये कोई नहीं हो तो ये सारे बार बार आप उनके पास जाते हैं तो ये जो यज्ञ पत्निया हैं बल्कि भगवान ने कहा आप उनसे जितना मांगोगे ना उतना आपको मिलेगा तो ये जो यज्ञ पत्निया थी वो वृंदावन से थोड़ा दूर रहा करती थी अब कृष्ण को देखा नहीं था कृष्ण के बारे में बाकी गोपियों से उन्होंने सुना था सुनने मात्र से अच्युतम दर्शन उत्सुकः तो ये जो ब्राह्मण पत्निया थी जिन्होंने दूसरे आपके सहेली गोपियों से कृष्ण कथा सुनी थी या कृष्ण के बारे में सुना था जिसके कारण वो सदैव उत्सुक रहा प्रकार से तो उतावली हो कृष्ण का दर्शन करने के लिए कृष्ण को मिलने के लिए और वो अपॉर्चुनिटीज़ या बहाना कृष्ण तो और बलराम नजदीक के वनों में हैं और वो भूके हैं तो जैसे ये सोचा वो भूके हैं तो वो तुरंत अपने घर में उन्होंने यज्ञ के लिए जितना भोजन सामग्री बनाए थे, वो सारे सामग्री बड़े बड़े थाल आती हैं थाली और उसमें सजाने लगती हाँ, ऐसे नहीं कि, कि तत्पर होकर हो उन सामान को लेकर गखाओं के साथ जाती है कि कृष्ण और बलराम कहा है और वहां जाते ही दूर से ही कृष्ण देखते कि अरे यज्ञ पत्नियाँ आ रही हैं तो कृष्ण उड़ जाते हैं और यज्ञ पत्नियों के सामने आते हैं और भगवान के सौंदर्य का वर्णन इस अध्याय के कई श्लोकों में किया है कि यज्ञ पत्नियों ने कृष्ण को कैसे देखा कैसे वेशभूषा कृष्ण ने धारण किए थे और फिर भगवान उनसे बात करते हैं भगवान कहते हैं उससे पहले पत्निया कहते हैं कि हम तो आपके सन में ही रहना चाहती हैं क्योंकि अभी हमारे जो घर वाले हैं वो तो हमें शरण देने के लिए तैयार नहीं है और आप हाँ, हमें अपने साथ ही रखिए तो भगवान सबसे महत्वपूर्ण हाँ, शिक्षा उन उनती देते हैं हाँ, जो इस श्लोक का एक प्रकार से साफ हो सकता है तो भगवान कहते हैं कि तुम ये विश्वास करो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रुभाव रखेंगे नहीं तुम्हारे पिता भाई पुत्र अन्य संबंधित समझा दूंगा तो भगवान कहते हैं कि आप मत रहो उचित नहीं है अब वापस चले जाओ अपने कार्यों को तो करो और भगवान फिर महत्वपूर्ण श्लोक से शिक्षा देते हैं शबना दर्शना ध्यानार्थ निकर्षे न तो भगवान कहते हैं कि हे पत्नियों आपको तो लगता है कि मेरे सामिध्य में रहने ही चीज है क्या मेरे के मेरे नजदीक ही प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी ये उचित नहीं है भगवान का अब उसी प्रकार से भगवान कहते नजदीक मेरे रहने से मेरे प्रति प्रेम बढ़ेगा ये संभव नहीं है बल्कि एक कार्य करने से मेरे प्रति सर्वाधिक प्रीति का वर्धन होगा और वो आप आप करो जिसके द्वारा आप सदैव मेरे नजदीक रहोगी और वो कार्य क्या है सबसे पहले कृष्ण कहते हैं फिर दूसरा कहते हैं दर्शना फिर तीसरा है तो कहते हैं ध्याना हा मई भावानुकीर्तना तो भगवान कहते हैं शबनाथ पत्नियों निरंतर मेरे नजदीक निवास करने की कामना रखती हो मेरा संग चाहती हो हा? और मुझे अनुभव करना चाहती हो अपने करीब तो आप क्या करो निरंतर मेरा जो लीला है, उनको श्रवण करो निरंतर श्रवण करो और दूसरी चीज दर्शना हा? मेरे जो अलच विग्रह है मेरा सरोवर है उनका निरंतर दर्शन करो हाँ दर्शना ध्याना और इन सारी चीजों का हा, ध्यान हा, आप जब ध्यान करो मेरे कार्य तो जो आपने सुना है जो आपने देखा है उसका ध्यान करो और तीसरे चौथी भगवान कहते हैं भाव अनुकीर्तना भाव का मतलब है प्रेम तो मेरा जब कीर्तन करोगी मेरे नामों का जप करोगी मेरे गुणों का वर्णन करोगी मेरा रूप मेरी लीलाओं का जो वर्णन करोगी तो वो कैसे करो प्रेम के साथ इसलिए महाप्रभु प्रेम नाम संकीर्तन लाते हैं तो इस प्रकार से न तथा में मेरे निकटता और चीज नहीं है अब तो घर में चले जाओ लेकिन ये चीजें करोगे तो आप मेरे सदैव निकट बनी रहोगी तो कहने का तात्पर्य है कि हम हाँ, सारी चीजों को त्याग करके कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन ये जो मूलभूत शिक्षा है जो भगवान अपने लीलाओं के द्वारा प्रकट करते हैं बल्कि सारी लीलाओं में हमारे रेगुलर भक्तिमय जीवन के लिए हाँ, एक साधक के लिए बहुत मूल्यवान शिक्षा है इसलिए हमें भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं तो उससे देखना चाहिए उस दृष्टिकोण से कि मेरे लिए क्या है भौतिक जगत में भी हम कुछ कार्य करते हैं तो उसके पीछे हेतु क्या, तो तो क्या है इसमें मेरे लिए क्या शिक्षा है जिसके द्वारा मैं आपने ना ये जो साधना भक्ति है भगवत भक्ति है उसको उसमें अपने जीवन में लागू कर सकू और उन्नति कर सकू तो इस प्रकार से भगवान ये एक तो बहुत विशाल है विशद है तो उसमें भगवान इस चीज पर जोर देते हैं कि वास्तव में मेरा जो संग है वो या मेरी जो निकटता है वो तभी महसूस होगी या अनुभव करेंगे जब है यज्ञ पत्नियों आप श्रवण करोगे, दर्शन मेरा ध्यान हाँ और मेरा जो अनुकीर्तन है इन चीज़ों को आप करती तो आप मेरे जो सन्निकटता है निकटता है बहुत वो आप महसूस कर सकती हूँ तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद ने भी हमें, हाँ, चार के हैं। ने आपने में कितने प्रकार के ध्यान दिए हैं चार प्रकार के रूप ध्यान नाम ध्यान लीला ध्यान और सेवा ध्यान जब आप सुबह उठते हैं मंगल आरती दर्शन आरती में आते है तो हम एक ध्यान करते हैं कौन सा ध्यान पा ध्यान, ध्यान पा तो एक प्रकार के और दूसरा जब हम जब का समय आता है तो जप ध्यान है, जिसमें आप निमग्न हो जाए और जब क्लास है, है। वो लीला ध्यान और दिन का जो कार्य है वो क्या है सेवा ध्यान तो ये चार प्रकार के ध्यान में सिर्फ उनका वर्णन किया गया है और लेकिन हम एक ध्यान में नहीं रहना चाहते हैं हम एक ध्यान ध्यान ध्यान में दूसरा करते करते करते हैं जब करते हैं हैं जब तो तो कुछ और ये तो हमारी स्थिति है इस प्रकार से आज के श्लोक में शुद्ध गोस्वामी शवन को वर्णन कर रहे हैं और इस दूसरे अध्याय दूसरे आखिरी श्लोक है और आगे आने वाला जो भी भागवत होगा तीसरा पहला श्लोक से से शुरू होगा तो इसमें यही कर रहे हैं, कह रहे हैं हैं कह कि आप सबको मैं सारे विषय बताऊंगा वर्णन करूंगा लेकिन क्या करो? ध्यान सुनो तो इसलिए जैसे मैंने शुरुआत किया था अटेंशन इन से क्या है तो अटेंशन हमारा है और अटेंशन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत है अटेंशन जितना अटेंटिव जिस चीज के प्रति भगवान के प्रति भागवत के प्रति वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रति तो हमारा नेचुरली तो भागवत की कथाओं के प्रति हम अटेंटिव हो जाएंगे तो देखेंगे कि लीला कथाओं में हमारे धती और एक प्रकार का अनुराग हुआ है तो इसलिए परम आवश्यक है इस ध्यान को बढ़ाने के लिए कि प्रभुपा ने जो ग्रंथ दिए हैं गीता भागवतम चैतन्य श्वेतामृत कृष्णा उनको पढ़ते रहे हम पढ़ें और सोचने का प्रयास करें फ्राई करें तो भगवान देखते कि ये प्रयास कर रहा है तो भगवान फिर बुद्धि देते हैं हाँ हमें ठीक करते हैं हमारे मन और तो बुद्धि हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ग्रंथाश्रम भागवता